ओम नमो भगवते नमो नमो नमो नमो भगवते भगवते भगवते भगवते वासुदेवाया आज का विषय है कि भक्ति है सर्वश्रेष्ठ था जिनके गौतम क्योंकि ये सत्यवाणी है प्रत्येक मानव का परम कव्याण का आरंभ होते हैं इस सारा बातचा समझना है कि मैं आत्मा हूँ ईश्वरीय नहीं हूं मैं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का सनातन दास हूं और इसलिए वो भगवान कृष्ण की सेवा करना लक्ति भक्ति माई सेवा प्राण प्रेम माई सेबक वो सेवा श्रेष्ठ उससे मेरा परम कल्याण होगा <coughs> तो क्या करना इस मानव जीवन का कर, करके हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा परम कल्याण होगा इसके बारे में पृथक पृथक मत है जैसे पिछले तीन सत्र में कर्म ज्ञान योग भक्ति चार मुख्य फंक्ता है या चतुर्वाग है धर्म अर्थ काम मोक्ष जो तो सामान्यता कि एक रास्ता एक उपाय श्रेष्ठ है उसको समझने से हम क्या चाहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूंगा ऐसे काम करने से मैं श्रेष्ठ हूंगा तो आई आई वो कॉलेज जाओ उस कॉलेज से तुम श्रेष्ठ हो जाए या yeah, ये काम करो उससे तुम श्रेष्ठ बन जाएगा तो so, कि एक रास्ता श्रेष्ठ है इससे हम क्या समझ लें कि उसका पालन करने से मैं श्रेष्ठ हूंगा तो वास्तव में मानव समाज में भगवान के भक्त श्रेष्ठ परंतु वो श्रेष्ठता मूढ़ कामी जन की श्रेष्ठता से भिन्न मूढ़ कामी लोग अर्थात समाज में अधिक व्यक्ति उनका विचार है कि श्रेष्ठ का मतलब सबसे बड़ा हूं बड़ा हूं ऐसे सोचना मूर्खता है क्योंकि क्या है बड़ा हूं उसमें क्या है इस मानव जीवन क्षमिक है और इस पृथ्वी बहुत छोटी तो यदि हम बहुत कम समय में इस बहुत छोटे क्षेत्र में बड़ा फद में वो क्या है जैसे रास्ते में कुत्ते रात को रात खुदते चढ़ते है और एक कुत्ते के में सबसे बड़ा है एक <laughs> तो ऐसे मानव समाज में एक व्यक्ति तो क्या एक गाँव में एक सर ठंड है एक ठाउन में एक मेयर है एक राष्ट्र में चीफ मिनिस्टर है एक प्रधानमंत्री मंत्री, मंत्र, फिर देश में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री सबसे बड़ा है कितने प्रधानमंत्री आए हैं गए हैं सब जनता चंद्रशेखा भारत का एक प्रधानमंत्री सब सुनना है सुनना है जो तो सुन जो खाली नाम सुन जो चौहान और देवी गौदा एक प्रधान ऐसा ऐसे आता ही जाता उसमें क्या है आज का राजा कौत ऐसा ऐसे होता आज का खुद तो कौ राजा हो सकते ऐसे है काल का क्रम में कभी कभी हम उच्च पद मिलते और ज्यादा समय हम नीच सामान्य रहते तो वो इच्छा बड़ा होना सक्सेसफुल बन जाओ तुम सक्सेसफुल होना सक्सेस सक्सेस सक्सेस क्या है सक्सेस है वो झूठी बड़े होना और उसके बाद जो मानव समाज का विचार है बड़ा होते है उसका अगला जन्म में शायद जो बड़ा होना कारण से बड़ा पट प्राप्त करने के लिए जितने पाप किया है तो उसका फल है कि अगला जन्म में वो एक बड़ी में छोटो क्रीमी बन जाए ऐसा होता है बड़ा बड़ा लोग तो कैसे ही बड़ा होता इस कल युग में बड़ा पाप करने से और उसका फल से तो कीट क्रीमी अवश्य मिलता है तो इस जुटी बड़ा होना भक्तों की इच्छा नहीं है भक्ति श्रेष्ठ बनता है क्योंकि उसमें सद विचार है कि कृष्ण बड़ा है और मैं जितने भी प्रयास करता हूँ मैं बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि जीवै स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास हमारा स्वभाव है कि हम कृष्ण के दास भगवान कृष्ण महान है हम छोटे है और जितने भी हम प्रयास करते हैं हम भगवान के समान नहीं हो सकते <coughs> तो ऐसे ही कुछ लोग रावण हिरण्य थोड़ा समय में बहुत बहुत बड़े थे परन्तु अंत में भगवान स्वयं हिरण्य काशी को रावण खुमकान शिशुपाल खरासंद ऐसे आसुर है तो हिरण्य so, काशी को कहा गया हिटलर कहा गया स्टालिन कहा गया महात्मा गांधी कहा गया नेची सुभाष चंद्र बोस कहा सब काल का क्रम से चले गए कहा जगत में एक जागह में है लेकिन किसी के पता नहीं है सब कहा है तो बड़े है भगवान भगवान है कृष्ण और हम कृष्ण के दास है और ऐसे कि मैं कृष्ण का दास हूँ इस वचन स्वीकार करने से हमारे हमारे जीवन की सम सिद्धि और सब कुछ जो सक्सेस बोलते हैं वो सब तो श्रेष्ठ मार्ग है सही मार्ग और सही है कि कृष्ण भगवान में कृष्ण का दर्श तो कर्म मार्ग में बड़ा होना श्रेष्ठ श्रेष्ठ होना कर्म मार्ग में एक मतलब ऐसे बड़ा पद प्राप्त करना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सरपंच एक कंपनी का सीईओ तो एक कर्म कर्म कार्म, कार्म में श्रेष्ठता है आई ऐसे धनी होना सत्ता रेखना लेकिन ये सब मूर्ख है मुहूर्त उसमें क्या है जो बड़े भौतिक बड़ा फद में है जो तो वे भी सुखी नहीं है जो बड़ा है समाज का विचार है ऐसे लोग तो बड़ा चिंतित रहते है चिंता मरे हम सब असंख्य असीम चिंता है बड़े लोग तो ऐसे श्रेष्ठ कार्म में वो केवल मोहता है और ज्ञानी क्या है ज्ञानी है ऐसे लोग जो ज्ञानी वैदिक शब्द में ज्ञानी शब्द का एक परिभाषा है कि ऐसे लोग जो कार्म की स्थिति विचार करके संकल्प करते हैं कि मैं वो सब बड़ा होना का प्रयास से उदासीन होंगे मैं प्रयास करूंगा मुक्त हूँ तो जो कहते ज्ञान मार्ग मोक्ष प्राप्ति श्रेष्ठ मार्ग है उनकी इच्छा है तपस्या और विवेक लगाने से मुक्त होना उनकी इच्छा है मुक्त होने के फल भगवान के साथ समान हो ब्रह्म मैं नहीं ब्रह्म मैं भगवान हो तो वो बड़ी इच्छा है ज्ञानी लोग ब्रह्म ज्ञानी लोग की इच्छा तो इस प्रकार जो कहते ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है उनकी इच्छा है कि वो सब सामान्य लोग के ऊपर होना आध्यात्मिक बल से तो भगवान के समान बन जाएंगे या स्वयं भगवान बन जाएंगे तो वो भी मूर्ख है ऐसा ज्ञान तो अज्ञान क्योंकि कोई जीव तो भगवान के समान नहीं हो सकते कितनी बड़ी मूर्ख की ज्ञान से मैं भगवान बन जाऊंगा तो कैसे संभव है वास्तविक भगवान तो किसी तपस्या नहीं कहते भगवान है शिशु रूपी कृष्णा बहुत राक्षस मार्डर फूतना फूतना राक्षस वो तो छोटी शिशु भगवान कृष्णा तो उसके पहले तो कोई अवसर नहीं था तपस्या करोटी शिशु वो महान महती राष्ट्र तो कैसे संभव क्योंकि भगवा, भगवान कृष्ण भगवान शिशु का रूप में प्रकट होते इनके भक्तों को आनंद प्रदान करने परन्तु तो शिशु के रूप में भी कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने तो ज्ञान श्रेष्ठ था लोग जो ऐसे कहते हैं अं की इच्छा है मुक्त होने से भगवान के समान है जो पूरा असंभव है तो ऐसे ही सोचना सबसे बड़ा अविद्या है तो मुक्ति भगवान के समान होना वो तो संभव नहीं है मुग्धवास्तव में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए और योग्यंग यो, जो योग को श्रेष्ठ हथ मानते उनका विचार में योग सिद्धि प्राप्त करना वो श्रेष्ठ तो योग करने से तो दूसरों का मन समझ सकते हैं और जादू जैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे क्या है क्या है क्या फायदा है ये बच्चों का खेल जैसे जैसे एक कहानी है कि एक युवक अपना गांव गाँव छिमालय गये है और योग तपस्या किया एक गुरु का मार्गदर्शन से योग व्याम किया योग योग उपासना किया और 20 साल के बाद वापस आया और बड़ा योगी बन गया लंबी डरी और जटर आया था और सबको बताया कि वापस आए हो योगी बन गए हो तो सब वो लड़का अभी तो लड़का नहीं है योगी बन गए उससे पूछो तो क्या कर सकते हो योग सिद्धि हमको देखा हो क्या क्या कर सकते हो तो यो योगी सबको बताए कि किसी आ, बिना किसी वाहन बिना न में नदी का पार कर सकता और समय तो इतने ब्रिज नहीं चलते तो, तो, नदी पार करना तो नो नहीं सकता तो और ऐसे देखा है सबको ऐसा ही चल के नदी का पार किया और सब लोग हो तो कितने बड़े योगी बन गए तो एक आदमी जो फंसे था बोला की वो आ, ये योग सीधी का दाम है चाड़ान क्योंकि वो नाची क्या बोलते वो नाविक वो चाड़ाना का किराया है नौ से पार फाड़कर तो क्या लाभ है फायदा उससे नदी का पार कर सकते वो है क्या उसमें ए, क्या फायदा एक्चुअली क्या फायदा है उसमें तो भक्तों जानते है कि भक्ति श्रेष्ठ भक्त है क्योंकि उसमें स्वीकार करना की छोटा हूं कार्मी भौतिक विचार से बड़ा होने चाहते ज्ञानी तो इतने बड़े अंधविश्वस से कि भगवान जैसे होने चाहते और योग्य अंक तो ऐसे जादू और सिद्धि दिखाने चाहते और भक्तों जानते है कि नम्रता नम्रता मुख्य गुण है कि मैं भगवान के समान नहीं हो सकते और ऐसे खुद को बड़ा बनाना वो क्या है वो भगवान से कॉम्पिटिशन करना जैसे खुद को नकली भगवान बनाना ऐसे तो कि मैं भगवान का दास हूं ऐसे ही समझना श्रेष्ठ था और वास्तव में भगवान की भक्तों सबसे बड़े तो कैसे बड़े होते हैं क्योंकि भाई जानते की मैं छोटा हूँ तो हिरण्य ख्याु बहुत कठोर तपस्या करने से बल मिल पूरा ब्रह्मांड का दमन करना इंद्र को निकाल के तो स्वयं जगत के स्वामी बन गया और हिरण्यकशिपु का एक छोटा सा पुत्र तो ऐसे कुछ तपस्या नहीं किया तो प्रहलाद का एक गुण विशेष गुण ही प्रहलाद जो तो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त तो इसलिए हिरण्य के शिपुत्र इतना भलवान हुए कि इंद्र को भी हथा स्वर्ग से परन्तु प्रहलाद को कुछ भी शक्ति नहीं दे सकते यूरान्यशीपुर प्रयास की अफहला को बंद करना अलग अलग उपाय से कुछ भी नहीं कर सकते तो इस प्रकार प्रह्लाद तो कुछ प्रयास नहीं करके भी यूरान्यशीपुर से और ज्यादा बलबान थे तो कैसे क्योंकि कौन थे आपने ही नामे भक्त प्रणश क्योंकि भक्तों तो भगवान से रक्षित होते और इस प्रकार वे बड़े बड़े असुरों से भी भलवान होते भक्तों तो भगवान की रक्षा में रहते हैं और मारो भी रखो भी जो इच्छित हो तो जो भगवान आ, वे पूरा भगवान की रक्षा के ऊपर निर्भर करते यदि भगवान मुझके मारेंगे या रखेंगे पोषण करेंगे मैं भगवान का समापित दास हूँ उनकी भावना और इस प्रकार भक्तों भगवान का आशीर्वाद से भगवान का चरण आश्रय मिलते है और जब तक हम इस भौतिक संस्था में है तब तक हमें भौतिक क्लेशों को सामना पड़ेगा सहना न पड़ेगा परंतु भक्तों अंत में भगवान का आश्रय मिलते वैकुंठ में गौलोक में तो इस प्रकार भक्तों तो श्रेष्ठ पद मिलते भक्तों तो सब क्लेशों का पा करते कार्मी ज्ञानी योगी तो बड़े होते हुए भी उनका पुनरापी जाना नाम पुनरापी माना नाम होते बार बार जन्म लाना है मृत्यु प्राप्त होते है तो ऐसे कार्म ज्ञान योग सब तुच्छ फनता है और सर्वश्रेष्ठ पंथ सबके लिए है कृष्ण भक्ति इससे हम बार बार बोलते हैं सबको इस कृष्ण भक्ति को आप सब कहते हैं इससे आप सब यहाँ आते हैं तो जिससे आपकी श्रद्धा पूरी मजबूत होगी इससे हम बार बार बोलते हैं जिससे आप और भी जीवन समर्पण करें कृष्ण की सेवा में तो यज्ञ दान पुण्य पुण्यकर्म तीर्थयात्रा गंगा स्नान और बहुत प्रकार के धार्मिक उपाय है तो क्यों हम बोलते हैं भक्ति करने केवल भक्ति करने क्योंकि वो कृष्ण भगवान का उपदेश है सब धमकृत्य जा मेकम शरण कर तो और सब प्रकार धर्म त्याग करके भगवान कृष्ण कहते है मेरे चरण में शरण ले लो तो उस एकी ही गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ दान तपश्च पावनानि मनीषिण मनीषी गंभीर पवित्र होते है यज्ञ दान और थपस्या करने से तो इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं कि यज्ञ दान और तप चाहिए तो कैसे मामे एकम शरणम व्रजन केवल भक्ति करना तो भक्ति में ही यज्ञ कर्ण तपस्या करना दान देना सब कुछ सम्मिलित है तो ऐसा नहीं है कि भक्तों किसी प्रकार का अन्य पुण्य कर्म में पूर्ण त्याग कहते परंतु भक्तों सब कुछ कहते भगवान की सेवा में जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं यद कर होशि यदाश्नासी यजुषि दश्यसी या, कौन थया छुष्वाद अर्पण हो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ जो, जो तुम करते हो खते हो जो भी तपस्या करते हो जो भी तुम करते हो करो मुझको अर्पण करके <coughs> तो यज्ञ करना चाहिए भक्ति में हम नहीं बोलते यज्ञ बंद करना एक प्रथा है और हिन्दू समाज में कि कुछ पंडित लोग आते हैं एक गांव में या एक पंडित या स्वामी आते है और सब ज्ञान वाले से कलेक्शन रहते फैसल लेते है लेते, यज्ञ यज्ञ बनाने खेली है और आहूती से बहुत घी और अनाज डालते हैं और ऐसे बड़े बड़े यज्ञ बनाते लेकिन वास्तव में उससे कुछ फायदा नहीं होता, बहुत बड़ी बात होती है। हम बड़े यज्ञ बनेंगे जन कल्याण के लिए विश्व कल्याण के लिए बहुत बड़ी बात होती है और बहुत बड़ा कलेक्शन भी होता है बहुत बड़ा आग होता है और उसके बाद कुछ नहीं तो ऐसा यज्ञ से फ होने चाहिए परंतु इस खाली में यथार्थ ब्राह्मण नहीं है जो अच्छी तरह सब मंत्र उच्चारण कर सकते जो अच्छी तरह सब यज्ञ विधि जानते हैं जिनके चरित्र और हृदय पूरा शुद्ध है तो यादी और, और द्रव्य भी अशुद्ध है तो याज्ञा आग्नि में शुद्ध की डालना चाहिए लेकिन शुद्ध की मिलता है? और राक्षिक गायन से नहीं चाहिए तो और शुद्ध अनाज भी होने चाहिए परंतु आज का शुद्ध था, था बहुत जोर लाभ है और ऐसा एक योग्य ब्राह्मण बहुत कम है जो योग्य ब्राह्मण है तो उस पर का यज्ञ नहीं करते है, क्योंकि वही जानते हैं कि काल में एक ही यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ तो यज्ञ में किसी किसीज्ञ में ऐसे करने में यदि कुछ हो, तो वो वंचित पल प्राप्ति नहीं हो जैसे भागवत में एक से कि स्वस्था एक ब्राह्मण देव एक यज्ञ बना एक आ, पुत्र से एक पुत्र की उत्पत्ति जिससे इंद्र का बध हो पर मंत्रोच्चारण में त्वष्ट त्वष्टा एक शब्द जो तो अच्छी तरह उच्चारण नहीं किया और उसका पल की ऐसे पुत्र को उत्पत्ति जिससे इंद्र का बाद नहीं होगा जिसका बाध होगा इंद्र से तो ऐसे होते हैं तो सब कुछ एकदम पूर्ण शुद्ध होना चाहिए नहीं तो पव विपरीत होगा या नहीं होगा जैसे आजकल हम देखते हैं तो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं और उससे कुछ भी फल नहीं तो इस कलयुग में एक संकीर्तन यज्ञ एक ही यज्ञ है कृष्ण बाणम धुषा कृष्णम संगो फंगास्काशदाई संकीर्तन अप्रय यजंती सुमेद कल युग में लोग आध्यात्मिक विचार से बुद्धिमान नहीं आध्यात्मिक बुद्धि बहुत कम होते है और भौतिक बुद्धि भी कम होते है परन्तु इस काली काम में जो बुद्धिमान है वे चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है परंतु कृष्ण वर्ण नहीं है उनका अंग खी सोना है गौर है स्वयं का नाम है गौरंग और वही सदाइव कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कीर्तन और चैतन्य महाप्रभु और उनके सब फाषण की उपासना होती है संकीर्तन यज्ञ में से तो इस संकीर्तन यज्ञ में अंश का हम करते हैं बुद्धि मान लो इस कलयुग में तो हम नहीं बोलते है कि यज्ञ को बंद करना परन्तु इस काली में में याज्ञ संख्यज्ञ होने चाहिए जो तो श्रेष्ठ याज्ञ है क्या है याज्ञा क्या मतलब क्या है आ? कुछ द्रव्यो याज्ञ आग्नि में आन करना जो तो श्रेष्ठ आज्ञा है आपना को अपन कर तो भक्ति वो है आत्म समर्पण की हे कृष्ण मैं आपका दास हूं परंतु माया से मोहित होने का कारण मैं आपसे दूर रहता हूँ अभी मैं आत्म समर्पण करता हूँ तो ऐसी भावना सभी यज्ञ का सार अंश है घी अनाज वो सब यज्ञ में डालना है परंतु भावना होने चाहिए कि मैं स्वयं को अर्पण करता हूं भगवान को तो यही यज्ञ सभी यज्ञ का सार अंश है इसलिए यह श्रेष्ठ यज्ञ है कृष्ण भक्ति और विशेषकर इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ से भक्ति पूर्ण होती है तो यज्ञ कहने चाह नहीं बहुत यज्ञ बंद भक्ति करो यज्ञ बन नहीं यज्ञ करो संकीर्तन यज्ञ करो आ? और उसमें बलिदान होगा आ? स्वयं नरबल <laughs> हमारा कृष्ण भवनामृत कृष्ण भवनामृत संघ पर चाहे नरबली करो अर्थात कि मैं नर हूं मैं बौर हूं मैं कृष्ण से अलाक हूं वो सब भू धारणा त्याग करो और पूरा प्राण कृष्ण शैल में कृष्ण भक्ति में अर्पण करो तो यही यहीज्ञ वास्तविक याज्ञ है कृष्ण भक्ति है श्रेष्ठ आज्ञा और कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ दान है शास्त्र अलग अलग शास्त्र में दान दान देना अनुमोदित है दान और वस्त्रदान विद्यादान भूमिदान अलग अलग प्रकार का दान है जो तो श्रेष्ठ दान है वो दान जिससे वो दान का ग्राहक जो तो और कभी भी किसी अभाव से प्रेरित नहीं होंगे तो सबसे इतिहास में सबसे बड़ दान है दाली महाराज जो पूरा जा को बामंदे देव को दान नहीं दे महाराज एक यज्ञा बनाया और फिर याज्ञा की बात वापस आते हैं तो याज्ञ शुक्राचार्य शुक्राचार्य अन्य से याज्ञ बन, बनाया और बीच में बामंदे भगवान आए थे और यज्ञ की पूर्णता के लिए बहुत अनुकूल है कि यज्ञ करने के साथ अनुकूल योग्य ब्राह्मण दान हो और जितने भी दान देना तो इतना सो तो ब्राह्मण दे आया है और महाराज से तीन कदम भूमि तीन कदम भूमि मंदिर महाराज बोले बने और भी तीन कदम वो क्या है तो वामन दो का में पूरा जगत ले ले तो सिर्फ इस पृथ्वी की भूमि नहीं तो पूरा जगत ले, ले। और शुक्राचार्य जानते हैं, जानते हैं कि ये बामन देव बामन के रूप में भगवान विष्णु है केशव ध्वत बामन रूप जय जगदीश है इसलिए वो बाली महाराज इनके शिष्य को निषेद किया तो मत दो मत दो ब्राह्मण को दान मत दो परंतु बाली महाराज बोले की वचन दिया था वचन दिया था इस ब्राह्मण को भूमि दान आ, दान तो इसलिए शुक्राचार्य आपने पहली बात है कि शिष्य बाली महाराज इनके गुरु शुक्राचार्य का वचन ग्रहण अस्वीकार किया तो इसलिए वो गुरु तो शिष्य को शब्द की सब कुछ जो तुम्हारे पास तो आ, वो सब चढ़ना पड़ेगा इस विष्णु भगवान तुमसे सब कुछ ले लेगा और तो तुम्हारा पूरा पथन हो गया तो इस प्रकार वो यज्ञ जिसमें सब कुछ अनुकूल था तो शुक्राचार्य का विचार है तो सब कुछ प्रतिकूल हो गया सब विपरीत हो गया तो वो पूरा जगत लेने के बाद आ, तो वो शुक्राचार्य से पूछे की तो तुम्हारे विचार से सब विपरीत हो गया है क्या वो यज्ञ तो असफल हो गया है तो सफलता यादि तुम्हारे इच्छा के अनुसार चला गया तो यज्ञ यज्ञ बनाया जिससे बलि महाराज की सत्ता आ रहेगी परंतु तो फव विपरीत हो गया की बाली महाराज के पास वो तो पूरा जगत की संपत्ति जो थी तो सब कुछ खोगा तो शुक्राचार्य बामन का आश्वार्य देखने से ही तो सुबुद्धिमान हो गया और सुविचार किया और इस भगवत ने ऐसे कहते हैं शुकाचार्य तो वे ने कहा वाहम देख कौ मंत्रच मंत्रचन्द्रम देश वस्तुतः वस्तु करोति कौ निश्छिद्रम तथा तो शुक्राचार्य जो वेद भी उन्होंने कहा कि यज्ञ करने में यदि कुछ दोष हो मंत्र उच्चारण करने में दोष हो और तंत्र अर्थात विधि में अगर यज्ञ विधि करने में यदि कुछ छूटी हो यदि देश तो पवित्र नहीं हो तो यज्ञ में तो देश तो पवित्र होने चाहिए काल भी अनुकूल होने चाहिए इससे यज्ञ करने के लिए पहले ज्योतिष से यथर्थ निर्णाय करने है तो यदि देश अपवित्र है या अनुचित है तो जितने भी दोष हो तो यज्ञ तो पूरा निर्दोष होने चाहिए सफल होने होने के लिए परंतु शुक्राचार्य का विचार है कि जो तो किसी भी छिद्र छूटी हो यज्ञ में तो पूर्ण होते है अनुसंकीर्तन अंतर संकीर्तन करने से सब छूटी जो हो किसी यज्ञ करने में तो, तो पूरा हो जाते है। तो इसलिए संकीर्तन यज्ञ में जिसमें केवल संकीर्तन खेलने है तो उसमें देश काल विचार नहीं है उस हरी संकीर्तन में देश काल विचार नहीं है यदि उच्चारण ठीक नहीं हो यदि और किसी भी दोष हो तो कोई दोष नहीं रहते क्योंकि भगवान का नाम इतना पवित्र है तो इसलिए विशेषकर इस कल में सबसे बड़ा यज्ञ है संकीर्तन सबसे बड़ा दान है कृष्ण भक्ति यदि कोई व्यक्ति हरि संकीर्तन है खाली एक बार जीवन में संकीर्तन करते तो उससे सब पाप से विमुक्त हो जाते है और भक्ति का उदय है उसका हृदय में कितना बड़ा कल्याण होता है हरि संकीर्तन से मापना संभव नहीं तो सबसे बड़ा दान है दूसरों को हरि संकीर्तन में लगन और भक्ति के बारे में ज्ञान देना इसलिए हम भगव गीता श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों का वितरण कहने में व्यस्त रहते हैं जिससे जन का काम होगा वास्तविक जन का उन होगा कैसे यज्ञ और दान से यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ और दान है इस विद्या का दान कृष्ण भक्ति विद्या और तपस्या भगवान कृष्ण कहते हैं कि छपस्य वो भी चरण नहीं तो कृष्ण भक्ति में कठोर तपस्या करने का जरूर नहीं है परंतु भक्ति और भौतिक इंद्रिय सुख तो दोनों एक साथ नहीं छोड़ते इसलिए कृष्ण भक्ति करने में कम से कम इतना सा तपस्या करने चाहिए कि मांस मछली अंडा इस सब गंदी चीजों तो नहीं करना चाहिए विशुद्ध कृष्णा प्रसाद के बिना भक्तों तो और कुछ नहीं लगते वो एक तपस्या तो है क्यूँकी आजकल जीव की रुचि का प्रलोभन के बहुत घोषणा है एडवर्टिजमेंट आइसक्रीम खाओ गुटखा बिस्कुट चाय भक्तों ना बोलते हम खाली कृष्ण प्रसाद लेंगे वो भक्तों का संघ वो एक प्रकार का तपस्या है भगवान कृष्ण की दया से इनका प्रसाद इतना स्वाद है कि एक्चुअली कोई तपस्या नहीं है वो सब चढ़ चाय में क्या है कोका कोला क्या है वो तो कुछ नहीं है कृष्ण प्रसाद स्वाद का भी चाह में कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ तो एक और तपस्या है इंद्रियों को दमन करना व्यभिचार नहीं करना आजकल युवा समाज में नहीं एक नया दंग है जो पहले भारत में नहीं था फ्री सेक्स आ, तो विवाह करने के पहले कुछ एक्सपेरिमेंट करना परंतु उससे भौतिक विचार से भी और आध्यात्मिक विचार से भी सत्य सत्यानाश होते चरित्र नाश होते तो भक्तों इस तपस्या कहते हैं कि ब्रह्मचार्य ब्रह्मचार्य गृहस्थों के लिए भी अदामित इंद्रियों से आध्यात्मिक प्रगति नष्ट होते हैं। तो ऐसे कुछ तपस्या करने चाहिए तपस्या आ, सुबह जल्दी उठना पूर्व काल भारत में सब लोग तो सूर्योदय के पहले उठे आजकल लोग तो सात बजे आठ बजे जितने भी लंबे समय तक सोते रहते तो उससे भौतिक विचार से भी और आध्यात्मिक विचार से भी कुछ फायदा नहीं होते जल्दी उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे अनुकूल समय है कीर्तन पूजा जाप इत्यादि करने के लिए तो इतने स तपस्या है तो बड़त को, कोई बड़त तपस्या का जरूर नहीं है लेकिन कुछ तपस्या होने चाहिए और कार्मी लोग भी तपस्या सुन चाफे का आवाज क्या लोग आ, काम से आते है इस समय काम से और कुछ लोग इस समय काम जाते है काम करने के जाते है नाइट शिफ्ट क्या है कैसे फर जाती है नाइट शिफ्ट So, तो चपाश्य ऐसे लोग लो, इतने सा माइनर इतने सा माइनर कहते है किससे खाली आ, काफी पैसा कमाना करे जिससे दिन में दौटी मोटी खा सकते खाली युग में आदि एक व्यक्ति काफी पैसा कमा सकते है एक छोटा सा हम हम दो हमारे जो एक छोटा सा परिवार चलाने के लिए वो एक बड़ा काम है तो इस खाली युग में ज्यादा तपस्या करने का जरूरत नहीं है क्योंकि साधारण जिंदगी इतने कठिन है इसलिए चैचन्य महाप्रभु सबको भक्ति दान दिया है और सबको बताया हरे कृष्ण नाम करो कृष्ण प्रसाद देलो, लो बेबीचा व्यसन मत करो और ऐसे और कोई तपस्या नहीं करके जीवन की परम संसिद्धि मिलेगी तो यही सब विचार से भी भक्ति श्रेष्ठ फे और इसमें हम बार बार आप सबको बताते हैं कृष्ण भक्ति करो और सब सब कुछ बेकार है और सभी भक्तों से हम भी प्रार्थना करते तो दान मुझको मुझको दे दो ध्रुव्य सिंह ध्रुव्यो वैष्णव ए भ्यो नमो नमः वैष्णव और वैष्णवों से हम भक्ति दान मंगते हैं, क्योंकि है क्योंकि हम जानते हैं कि ये श्रेष्ठ दान है कृष्ण भक्ति है हरे कृष्ण हरे कृष्ण मंत्र प्रश्न प्रश्न किसी का है आप एक बात है अगर किसी का प्रश्न हो तो लगते ये सब बात सुन के आपके मन में बहुत फर्श आएगा क्योंकि अभी तक आपका जीवन में तो ऐसी बात नहीं सुनी तो स्कूल जाते है टीवी देखते है और माता पिता से अलग अलग बात सुनते तो आपका मन में बहुत फर्श आएगा तो हमारे भक्त लोग जो यहाँ इस हरिकृष्ण केंद्र में रहते हैं और सब जीवन समर्पण किया है भक्ति करने के लिए और वितरण करने के लिए और सब प्रतिदिन शास्त्राभ्यास करते हैं सब विद्वान है सब जानते है शास्त्र का सिद्धांत तो अभी इस छोटो सब प्रवचन के बाद इतना समय नहीं है सबके प्रश्न को उत्तर देने के लिए तो आप सब किसी भी समय आ सकते हैं और हमारे सब ब्रह्मचारी से ऐसा वार्तालाप कर सकते हैं और आपके आपके मन में सब शंका जो हो तो सब स्पष्ट हो जाएगा एक सुझाव है सभी साची प्रभु अभी यहाँ आया तो कवीन है भक्ति मार्ग में बहुत सालों से ब्रह्मचार्य तपस्या करते हैं और शास्त्राभ्यास करते हैं और विशेषकर युव समाज में प्रचार करते हैं तो आपके सभी प्रॉब्लम्स जानते हैं तो स्टूडेंट्स का क्या हाल है वो जानते हैं तो आपको मदद कर सकते हैं आपका भक्ति जीवन में और आपका साधारण जीवन में भी hmm. hmm. hmm. हा अभी किसी प्रश्न को मैं जवाब दे सकते हो, लेकिन पूर्ण नहीं खाओ तो सीमित लेकिन दूसरे समय जब जब खाली हो तो लंबी चर्चा संभव हो